आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफ आज के शो में हमारे साथ है डॉक्टर अमरजीत सिंह जी जो पूना से पधारे हुए हैं और काफी अच्छा एक्सपीरियंस इनका है अलग अलग जगह का नेवी में भी उन्होंने काम किया है और वर्तमान समय में कॉलेज में अपनी विशेष सेवा दे रहे हैं और एज ए रेडियोलॉजिस्ट है बात करते हैं उनसे तो आप सभी की तरफ से अमरजीत सिंह का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में ओम शांति जैसे बताया मैं 1968 से आगरा मेडिकल कॉलेज से पास आउट करके फौज में जॉइन कर लिया मैंने और दो तीन में एज ब्रिगेडियर मैंने प्रीमियर शोर रिटायरमेंट ली उसके बाद एफ से मैंने डी एम किया और वहाँ पर प्रोफेसर एच ओ करके रहा छः साल के लिए सात साल के लिए एसोसिएट प्रोफ़ेसर रहा अभी 2003 से मैं डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज पिंपरी पुणे से एक साथ में जुड़ा हुआ हूँ एज ए प्रोफेसर एच किया, फिर डीन रहा दो साल तक वाइस चांसलर रहा डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी में अभी मैं वहाँ पर डीन का काम कार्यभार संभाल रखा मैंने ब्रह्मा कुमारी इसके साथ मेरा बहुत काफ़ी बहुत पुरा तो नहीं पर कम से कम 6 सात साल पुराना तो मेरा उनके साथ में कांटेक्ट है जब मैंने आस्था चैनल से जब मैंने पहली बार 8 साल पहले सिस्टर शिवानी शु, शु, शु, को सुना उनको सुनने के बाद ही मेरे कुछ मेरी पर्सनैलिटी में मेरे आ, सोचने के विचार में लाइफस्टाइल में इतना चेंजेस आ गया उसके बाद फिर मैंने ओवरसी में जाके वहाँ पर तीन चार दिन का शिविर किया उसमें भी सिस्टर शिवानी से और सिस्टर अन्य ब्रह्मा कुमार से ब्रह्मा कुमारी से मुलाकात हुई उससे और ज़्यादा प्रोत्साहन मिला फिर इनके भी कोई प्रोग्राम होते हैं दिल पूना में वो मैं अक्सर अटेंड भी करता हूँ और अपने कॉलेज में करीब तीन चार साल से मैं इन लोगों का प्रोग्राम ब्रह्मा कुमारी प्रोग्राम अपने कई दूसरे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नर्सेस के लिए दूसरा हाउस स्टाफ के लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रोफेसर्स एंड फैकल्टी के लिए भी करवाता रहा हूँ अभी माउंट आबू में आने का ये मेरा पहला सौभाग्य है और यहाँ के तो एक ज़िंदगी ही कुछ अलग किस्म की है यहाँ का जो एटमोसफियर है वो तो बस देखते ही बनता है आप आके देखें तभी मालूम पड़ता है कि यहाँ पे क्या इन्होंने एक जंगल में कैसे एक मंगल बना रखा और किस तरीके से यहाँ पर ये यह लोग सेवा भाव से काम करते हैं ये तो एक अद्भुत सी ही चीज़ है और जैसे मुझे बताया गया कि अभी ये 135 कंट्रीज़ में कि 8500 सेंटर्स हैं कुमारीज के और इन लोगों इतना इतना ये जो एक आदमी का तो काम हो सकता नहीं है इतना सेवा भाव इतना देखभाल और इतना वर्ल्ड में फैलना ये एक चश्मा ही है भगवान का चश्मा ही समझता हूँ मैं और ये जो जितनी भी सेवा लोग कर रहे हैं ये एक किस्म की भगवान की ही सेवा हो रही है और ये एम की ड्रग मुक्त हमारा इंडिया हो अल्कोहल मुक्त हमारा देश हो और भक्ति की तरफ हमारा देश हो उनकी तो ये जो उनकी ये सोच और इनका ये जो ब्रह्मा कुमारी का जो ये है मोटो उसके लिए अगर हम लोग हम भी कुछ अगर कुछ भी कर सकते हो तो ये तुम्हारा एक सौभाग्य ही होगा बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े और शिवानी बहन को सुनने के बाद आपके मन पटल पर काफी का असर हुआ उन चीज़ों का और उसके बाद आप जो है ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर बहुत सारे कार्यक्रम अपने संस्थान में कराए हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे 1960 से ही आप इस मेडिकल फील्ड में हैं तो उस समय जब आप मिलिट्री में थे उस समय का थोड़ा सा अनुभव जरूर सुनाएं कि वहाँ पर आपकी कैसी सेवा रहें और किस किस सिचुएशन पर आपने सेवा किया है सिक्सटी में ही मैंने तो फाइनल ईयर जब, जब मैं सिक्सटी में था तब भी मेरा कमीशन मुझे मिल गई थी और 68 में एक्टिव सर्विस में किया मैंने और इंडिया के मैं समझता हूँ कि कोई भी कॉर्नर्स नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो बोल सकते हैं सभी जगह में मेरा कहीं ना कहीं पोस्टिंग रहा या कुछ टेम्प ड्यूटी जाता रहा यह एक बहुत ही सौभाग्य की बात समझता हूँ मैं कि भगवान ने मुझको ऐसा मौका दिया कि मैं अपने कंट्री के एक कोने में जा सकूँ वहाँ के लोगों से मिल सकूँ लोगों की कल्चर पहचान सकूँ पर एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की जहाँ जहाँ गया कि चाहे उनका रंग कैसा भी हो रिलीजन कैसा भी हो उनके कपड़े वेशभूषा कैसी भी हो पर एक चीज़ जो थी वो थी कि वो सब हिंदुस्तानी ही थे और हम अपने आप को एक बहुत ये फक्र महसूस करते थे कि हम हिंदुस्तान के हैं और फौज के हम लोग को देख के तो उन लोगों का जो प्रोत्साहन होता था वो एक हमारे लिए ऐसी एक मोटिवेशन पावर थी कि आप सोचिए कि फ़ौज के जो एक जवान जब द्रास में और लद्दाख में लेट लद्दाख में माइनस फिफ्टी डिग्रीज पर रहता है फिर वही जवान जब 52 टू डिग्रीज़ फिफ्टी थ्री डिग्रीज फिफ्टी डिग्रीज, डिग्रीज हीट में जैसलमेर के वहाँ पर रह सकता है डिजर्ट में तो ये इसको वहाँ पे ये सब कुछ होने के लिए जब तक उसको अपने अपने जो है मुल्क का और अपने जितने रिलेटिव हैं उनका सपोर्ट ना मिले तो ये हो नहीं पाता है तो ये तो एक मैं ये भगवान का ही हमेशा शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमको ये मौका दिया और हमको ब्रिगेडियर के रैंक पे आके हमको मैं रिटायरमेंट ली ये भी भगवान का ही करिश्मा था और अभी मैं डीवाई पाटिल के साथ जुड़ गया इसी वो और भी मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है पर 1971 जब ऑपरेशन हुआ उसके पहले नाइनटीन से मैं नागालैंड मणिपुर में था सेवनटी में हम लोग फिर बांग्लादेश में गए वहाँ पे जो जो हमने देखा और जो जो हम लोग के जहाज हम इकट्ठे साथी घूम रहे थे मालूम पड़ा कल उसको गोली लग गई कल उसको बम उसका स्प्रिंटर लग गया उसकी टांग कट चली गई ये सुनते सुनते हम लोग दुख तो होता था पर एक चीज़ ज़रूर थी कि हम जो भी कर रहे हैं वो किसी एक कॉज के लिए कर रहे हैं उस कॉज को देखते हुए ये सब जो चीज़ें लगती थी कि ठीक है ये भी हमने जब एक चीज़ को जॉइन किया है इसको हमने अपने ही अपने लाइफ स्टाइल में ले लिया है तो उसके साथ में फिर ये एक हमारी बॉडी का हिस्सा ही हमारे सोचने का हिस्सा ही बन गया था बाकी कुछ साल से जो भी हमने मुझे एक साहब ने पूछा कि साहब आपने इतने फोटी फाइव फफ्ट सिक्स ईयर्स कितने हो गए मेडिकल फील्ड में नई नई बीमारियां आती जा रही हैं इसका वजह क्या है उसके दो तीन जो भी एकदम से ध्यान में आते हैं एक तो ये कि हम लोगों का लाइफ बहुत बदली हो गया जहाँ पहले एक फैमिली होती थी साथ में घर में नाना नानी दादा दादी इकट्ठे रहते थे अभी वो सब टूट टूट के टूट टूट के इतनी आ गई बात कि हसबैंड वाइफ और एक बच्चा और यहाँ तक कि हसबैंड वाइफ भी कहते हैं कि बच्चा ना हो तो और भी और भी अच्छा और अभी तो यहाँ तक की स्टेज आ गई कि हम इकट्ठे रहते हस्बैंड वाइफ चाहें तो बाद में बन सकते हैं ये चीज़ें होते होते जो है अभी ये इस चीज़ का जो है प्रभाव बच्चे जो शिशु जब गर्भ में होता है उसका उसके ऊपर से भी असर पड़ता है तीन तो चीज़ों से जेनेटिक इफेक्ट डाइट्री इफेक्ट सोशल इफेक्ट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोज़ के रोज़ हमको नई नई डिजीज सुनने को मिलती हैं दूसरी बात ये समझता हूँ कि जैसे हम लोग जब बच्चे थे तो हमारे कितनी ग्राउंड थी क्रिकेट खेलते थे फुटबॉल खेलते थे आज टेनिस जाते हैं कहीं कहाँ जाते हैं अभी जो मैं अपने ग्रैंड बच्चों को देखता हूँ कोई उनके पास ना फील्ड है ना कुछ है तो अपना आजकल क्रिकेट भी खेलते हैं तो आ, इंटरनेट पे खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं तो अपने पीएसपी पे खेलते हैं तो उनका जो आपस में एक दूसरे के साथ में खेलना इकट्ठा झगड़ा करना इकट्ठा फिर इकट्ठे हो जाना वो चीज़ें अभी ख़त्म होती जा रही हैं उससे क्या हुआ जो हमारी पर्सनलिटी थी वो भी पर्सनैलिटी भी इंडिविजुल्स हो गए जो एक कम्बाइंड और सोशल कमिटमेंट होती थी वो आजकल इगोस्टिक और इंडिविजुअल फीलिंग से आनी शुरू हो गई तो ये इस, इसकी वजह से फास्ट फूड जो आगे हमारे इतने सेंटर्स ये कैंपा को, कोला पैप्सी कोला मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हो बट इन चीज़ों से जो हमारा हमारे बच्चों पे हमारी सोसाइटी पे प्रभावित हुआ उससे काफ़ी कुछ हानि बहुत हुई है टीवी वी और मीडिया बहुत बढ़िया चीज़ है पर एक ये डबल एजट वेपन के माफिक मुझे दिखती है कुछ होते हुए जहाँ जहाँ उनको फ़ायदा भी हुआ वहाँ इतनी जो, जो पूरा भी दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड बन गया उसकी वजह से काफ़ी जो नुकसान भी हुए वो भी एक थोड़ी सी वजह दोनों चीज़ों की डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि वर्तमान समय का जो करंट इश्यूज़ हैं या लाइफस्टाइल जो बदल गया है जो बीमारियां नई नई आ रही उसका जो रूट कॉज है वो आपने हमारे सामने रखा है तो चलिए अभी, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से डॉक्टर अमरजीत सिंह जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइन पॉइंट नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी से काफी समय से वो मेडिकल फील्ड में है चालीस पैतालीस यानी चार से पांच दशक उनको पूरे हो रहे हैं इस फील्ड में और काफी अच्छा अनुभव उनके पास है तो मैं चाहूँगा की क्या मेडिकल फील्ड में भी जैसे आम जीवन में लोग जो है तनाव टेंशन में आते हैं तो मेडिकल फील्ड में किस तरह के चैलेंजेस हैं या तनाव टेंशंस हैं आज तो आजकल टेंशंस तो हर एक फील्ड में ही बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है दुनिया में या कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होने से तो हर एक चाहता कि मैं एक थोड़ा सा आगे रहूँ और वन मैन वन मैन अपशिप जो होती है वो चीज़ें भी काफ़ी आती जा रही दूसरा जो मैं अभी अस्पताल में देखता हूँ डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वो हमारा बारह बेड का अस्पताल है उसमें करीब 100 आईसीयू आईसीयू बेड्स हैं वो अलग करीब 1400 बेड का अस्पताल होते हुए वहाँ जबकि हमारे अस्पताल में हमारे मैनेजमेंट ने डॉक्टर पीडी पाटिल साहब जो हमारे डायरेक्टर साहब अपने प्रेजिडेंट साहब हैं मिस पी पाटिल वाइस प्रजिडेंट मैडम हैं उन्होंने जो जितने भी पेशेंट वहाँ हमारे पास आ रहे हैं चाहे वो ओ के हों चाहे आई सब कुछ एकदम फ्री रखा हुआ है आप सोचिए हमारे पास इस समय दो एमआरआई आर हैं दो सी टी स्कैन सेंटर हैं अभी दो हमारे कार्डिय कैटलैब लग रही हैं 18 हमारे पास ओ हैं पर अभी 17 और नई एब्सोटली स्टेट ऑफ द आर्ट नई ओ बन रही हैं 95 फाइव बन रहे हैं ये सब होते हुए अब, अब, अब, अब, अब, अब एनी टाइम गिवन टाइम करीब 1100 सौ पेशेंट हमारे पास रहते हैं जिनका कि फ़्री फूड दिया जाता है फ्री मेडिसिन दी जाती है जब इतना कुछ हो तो मैं समझता हूँ कि लोगों की आकांक्षाएँ और लोगों का जो हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं अच्छी बात है हम चाहते हैं कि बड़े और चैलेंज बढ़ते हैं पर इतने बड़े अस्पताल इतने बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हुए कुछ कुछ कुछ कभी कभी ऐसे एलिमेंट हो जाते हैं जिसके कि मैं समझता हूँ कि नहीं होने चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेशेंट्स इसके लिए जो हम लोग ये अक्सर जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप्स मेडिकल एथिक्स पेशेंट्स के लिए जो हम कैंप्स करते हैं उनको भी जो हम समझाते हैं ये चीज़ें जो है रोज़ के रोज़ आप सोच कितनी बढ़ जाती हैं अभी सब कुछ फ्री होते हुए हो, होने की वजह से करीब कम से कम चार सौ पाँच रोज हो जाते हैं करीब 250-300 करीब अल्ट्रासाउंड रोज हो जाते हैं सीटी स्कैन पचहत्तर 70 हो जाते हैं और एमआरआई 70 आई सत्तर हो जाते हैं अभी उसके बाद होता क्या है कि हर एक को कहता है कि सबसे पहले मेरा हो सबसे पहले रिपोर्ट हमको दी जाए जब इतने जब इतना काम होगा तो एकदम से तो कोई चीज़ मिल सकती नहीं है तो एकदम से रिपोर्ट देना या एक सबसे पहले मैं आया हूँ तो उसको लेना अपॉइंटमेंट से लिया जाएगा ना तो कुछ अपने कुछ इन्फोरेंस लेके आ जाते हैं कुछ दूसरे किस्म से हो जाते हैं तो वो जब अपने लाइन तोड़ के आगे चलने की कोशिश करते हैं तो दूसरे पेशेंट्स को भी ज़रा तकलीफ होती है उससे कई दफ़ा हम लोगों को परेशानी होती है बाकी हाउसकीपिंग कीपिंग स्टाफ हमारा बहुत बढ़िया उनके लिए भी हमने रिसेंटली एक ब्रह्मा कुमारी इसका वहाँ पर एक हमने शिविर लगवाया था नर्सिंग के लिए हमने शिविर लगवाया डॉक्टर्स के लिए शिविर लगवाते रहते हैं अभी कुछ सेप्टेम्बर के अंदर उम्मीद है हमको एक और ऐसा शिविर हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं ब्रह्माकुमारी से तो ये सब चीज़ें नई नई इन्वेंशन आ रही हैं नई नई इनोवेटिव्स हो रहे हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है पेशेंस की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं और थोड़ा सा ह्यूमन राइट्स की तरफ से भी ध्यान लोगों को जाता ही जाता है और जाना भी चाहिए इन सब चीज़ों से होते हुए थोड़ा सा आई थिंक कभी कबार कई तनाव से आ जाते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो मेडिकल uh, फील्ड और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं क्या इसमें और भी आगे बढ़ने से हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सकता है या इसमें और कुछ जोड़ने की ज़रूरत है साइंस का और टेक्नोलॉजी का अभी तो ऐसी एक मिश्रण है ये और जब तक साइंस टेक्नोलॉजी ये ह्यूमन बींग के साथ या सोसाइटी के साथ ना मिल जाए ये दो चीज़ें अलग रह नहीं सकती जहां साइंस बढ़ती है वहां टेक्नोलॉजी नहीं आती है उसमें अपनी उस जैसे मैंने बोला मीडिया या टीवी वी बहुत बढ़िया चीज़ है दुनिया को जोड़ दिया पर साथ साथ इसके साथ में क्या हुआ जो हम लोग इकट्ठे बैठ के जब शा, शाम के समय भोजन करते थे अभी भोजन शायद इकट्ठे करें ना करेंगे अगर करते भी हैं तो क्या कोई टी देखेगा कोई इंटरनेट देखेगा और ईमेल चेक करेगा तो जो क्लोजनेस थी वो निकलती जाती है तो यही मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसका जब तक सोसाइटी के साथ में मिलाप मेल मिलाप मिश्रण ना हो जाए तब तक हमेशा तो आपके पास प्रॉब्लम आती ही रहेंगी हम कल चांद को भी पहुँच चुके हैं और आगे भी जाएँगे वहाँ हमारी कॉलोनी भी बन जाएंगी बट इस चीज़ का तो मैं जो हमेशा दिमाग में रखता हूँ कि आपको जो अपना आध्यात्मिक जो आपका है वृत्ति वो रहनी चाहिए आपका भोजन आपका सोच आपका विचार आपका जो आ, मूल जो कोर वैल्यूज़ है उसको हम लोग को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान से जो इंडिया से हैं हम तो एक संतों के देश से हैं यहाँ पे देवी देवताएं इतना का यहाँ पर इतना प्रका, प्रका क्या कहना चाहिए इतना इतना बोलबाला रहा है अभी भी है पर हम लोगों को ये जो वेस्ट को हम लोग कभी कभी कॉपी करने की कोशिश करते हैं वो मुझको थोड़ा सा लगता है कि हम लोग थोड़ा सा शायद गलत जा रहे हैं हम लोग अपने वैल्यूज़ रखें अपने कोर वैल्यूज को देखें सिस्टम को देखें अपनी यूनिट फैमिली को फैमिलीज को देखें अपने, अपने सोसाइटी को देखें और उसी के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी को आगे विकसित करें और साथ में आध्यात्मिक देखते हुए वो करें तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि जितना हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है लेकिन उसके साथ आपने बताया कि जो हमारा सोसाइटी है वो उस तक मैच नहीं हो रहा है उसमें आपको आपने कहा कि इसमें आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक जुड़ाव अगर हो आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों साथ साथ चले तो सोसाइटी का या हमारा विकास अच्छी तरह से हो सकता है संपूर्ण विकास हो सकता है अदरवाइज वो जो मिसिंग गैप है शायद उसको पूरा नहीं कर पाएंगे हम लोग एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आप अपने लाइफ में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं मेरे जो तीन आइडल्स बचपन से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मदर तरीसा और अपने नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटेंगे ये तीन मेरे बचपन से ही ये मेरे आइडल्स रहे और इन्हीं को ही मैं हमेशा इनसे हमेशा प्रेरित हो रहा हूँ बा बाकी तो हैं ही पर ये जो व्यक्ति इन्हीं इसी कुछ मतलब इसी हमारे ही युग के हमसे सीनियर हों एक साल एक साल चीज़ ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है पर इन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी जो सेवा दी उससे मैं तो उनका भक्ति हो चुका हो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि आप सुभाष चंद्र बोस मदर टेरेसा और फ्लोरेंस नाइटेंगल को अपना आदर्श मानते हैं इन्होंने काफ़ी जो सेवाएं की हैं और उस हिसाब से आपने उनको अच्छी तरह से जाना समझा उन्हें आप सम्मान से देखते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हर एक व्यक्ति को अपने भारत देश का जो भी व्यक्ति है उन, उनके प्रति सम्मान होना जरूरी है लेकिन उनके गुणों को अपने जीवन में लाना ये एक और बात है जहाँ पर हम उनके पद चिन्ह पर चलकर उनके जैसा कार्य कर सकते हैं ये बहुत जरूरी है एक और आखिरी बात मैं पूछना चाहूंगा रेडियो के माध्यम से काफी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज अपनी तरफ से मेरा मैसेज यंगस्टर्स के लिए यदि आप अपना करियर एक्साइटमेंट अपना करियर एक भविष्य उज्ज्वल भविष्य और सेवा करने का सोचते हैं इंडियन आर्मी को जरूर ज्वाइन करिए मेरा ये कहने का मतलब नहीं मैं तो एक चीज़ जरूर जानता हूँ जहाँ भी आप हैं यंगर पीढ़ी की बोल रहा हूँ स्पेशली जो भी आप काम करें चाहे आप किसी दुकान में काम करते हो चाहे आप इलेक्ट्रिशियन का काम करते हो वाटर में काम करते हों वाटर वर्कस में मकैनिक हो आप जो भी काम करें वो अपना फुल स्ट्रेंथ के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ लगन के साथ करें वही देश की सेवा है पर अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ और एक्साइटमेंट चाहिए कुछ एक्साइटिंग करियर जिसमें कुछ दुनिया देखने का मौका मिले कहां द्रास जहां हमेशा -40 डिग्री टेंपरेचर रहता है और कहां राजस्थान के रेगिस्थान जहां पचास 52 55 डिग्री सेंटी टेम्परेचर रहता है ऐसी चीज़ें देखने का मिले ये चीज़ें सबको सौभाग्य सब नहीं होती खाली मैं समझता हूँ किस्मत वालों को ही मिलती है वो आप जरूर कोशिश करें देखें अगर आपका जी चाहे तो जरूर करिए वो भी एक सेवा है हिंदुस्तान की भारत माता की अपने जहाँ जहाँ काम करते हैं उसको पूरा निष्ठा से करिए वो भी एक सेवा है भारत माता की बाकी जो मिडिल एज के ग्रुप के इंडिविजुअल्स जरूर मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अध्यात्मिक की तरफ ध्यान दें कुछ समय अपने परिवार के लिए जरूर निकालें क्योंकि आज जो हम एक एक रैट रेस पर चले गए हम लोग भाग दौड़ भाग दौड़ और अल्टीमेटली मुझे याद आता है कि रैट रेस के बाद जब कोई विनर भी होता है वो आग पूछता है भी हम रहे तो फिर भी रैट ही ना चोहे की दौड़ में हम फिर भी चोहे रहे और आगे आके हमने किया क्या तो थोड़ा सा समय ये मैं ज़रूर आपको सुझाव देता हूँ कि अपने लिए निकालें अपनी फैमिली के लिए निकालें और कुछ वक्त एक दो मिनट चार मिनट पाँच मिनट अपने को सोचें सुबह कि क्या मुझे क्या करना है कैसा चाहता हूँ आगे वही आपको जो है आपको सारा दिन आपका अच्छा गुजारेगा और बाकी ये जरूर है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें डाइट के ऊपर ख्याल रखें और थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज कर सकते हो व्यायाम करिए जो भी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करिए ताकि अपने माइंड को अपनी बॉडी को वो हमेशा स्वस्थ रखें ये जो मुझे एक बचपन में याद आ रही है हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी सो कीप यर बॉडी हेल्दी धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर किया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सुनाए हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कराते रहो के पास जो चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है वो सितारा हसीन लगता है जब से तुम हो मेरी निगाहों में जब से तुम हो मेरी निगाहों में हर नजारा हसीन लगता है नजारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है राहत है हर खुशी प्यार की अमानत है प्यार के पास जो प्यार के पास जो सहारा है वो सहारा हसीन लगता है वो सहारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है रातन हाइयों की दुश्मन है रातन हाइयों की दुश्मन है रातन हाइयों की दुश्मन है हर सफर हम सफर से रोशन है मौज के पास जो के पास जो किनारा है वो किनारा हसीन लगता है वो किनारा हसीन लगता है चंद के पास जो सितारा है है मुरादों की रोशनी है नए इरादों की शमा के पास जो शमा के पास जो शरारा है वो शरारा हसीन लगता है वो शरारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है चांद के पास जो सितारा है वो सितारा हसीन लगता है वो सितारा हसीन लगता है चांद के पास जो सितारा है